श्री श्रीरामकृष्णकतामृत पंचवशरछेद दक्षिण श्री फलहारिणीपूजा विद्यासुंद यात्राभिनयिणेरे श्रीरामकृष्ण राखाल स्वामी ब्रह्मानंद अधर हरिस्वामीयानंद इदी भक्त साकम प्रभु श्री राम विदिते अस्ति। वेला श्रीरामक तत्पूर्व विदोष्ठे उपविष्ट अस् वेलाद राखाल्माभक्ता प्रकोष्ठे सी होंहारणी कालिका सपन्ना तदुत्सव्यटमंद रात्रे अतिमयाम यात्राभन सपन्न यात्रा श्री विद्यासुंद यात्राभन श्रीरामकृष्ण मात्रि मंदरे मतृदर्शन करात्र अततवा यात्रा यात्रा दलाधिपना प्रभु श्रीरामकृष्ण दर्शनाथम आयात अदय शनिवास ज्येष्ठमासो दिवस एक नवत्यधिक नवद्वादशादे मे मस चवशोदिवस चुराष्टादतमी सवीयर्ष से अमावसया गौरवर्ण बाशत स सुंदर अभरामकृष्ण तेनांद सा नैक लापम विधेस्वीया लाभ कौती भक्ता सर्वृणव श्रीरामकृष्ण विद्या सुषु जाता है यदि गाने, वादने नर्तने अथवा कसाचि एक विद्यापुणेषे शीघ्रम ईश्वरलाभ कर्म शक्नो यात्रा तथा यात्राभिनेशास्त्री पुषेभ्य शिक्षा अभ्यास मृत्यु स्मर किंच युष्मा यथा बहुधा अभ्यास गात वादी नर्ति चिक्षे तीशो मनोयोगाभ्यासो विधेय पूजा जप ध्यानस नियत अस अभ्यसनीय किं तं कृत उत्पन्न सतति विद्या आम एका दुहिता एताेता अपरोप जाता श्रीरामकृष्ण अस्वसरे जो मृतच ऐणवयस्क उच्यते भरता प्रत्युष कियती रात्रि क्रिष्यामी समेशाम हास्यम, संसारे यथा सुख तो बीज तंग मात्र बीज्वत्र भक्षते चेद चेदशूल जायते यात्राभिने कर्म कौशि उत्तम परम अत्यपीडाक एदानिम स्वल्प वयह, अतः परिपुष्ट वर्तुल वर्तुमूर्ति ततह सर्वं संकुचितं यात्रा एव तत सर्व सकुचि भविष्य यात्राभिनेदाएव कंचिकोलाक सामा हाषम कथम विद्या सुंदराभिन दृष्टवा रुचिरा तदर्शयत यारायण एतत गणरूप कृत्वा एकददीगणपरीग्रह यात्राभन करोती विद्या महाशय काम काम हा को विशेष कामो इव कामना इव एते काम क्रोध षिपु निशेष तो नपेयु अत ईश्वरा मुख परावृत्तितव्या यदि कामना कर्तव्या लोभ कर्तव्य तदाईवरे भक्ति कामनीया ताप्त लोभ सामश्रिए मद अशाथ मतता क्या करीय तरी अहम ईश्वर सेवर से सन्तान वदन म तस्मै न न समर्प्यते अहंकार कुया पूर्ण च। तस्मप्य चेद्दर्शन नोगा भातृस्नेह संसार चोषित सुवर्णाभ्या मनस असदुपयोग पशेद यात्रा यात्राभिन क्रियते। एक सकलनाकर्म भी ईश्वरे न नवती भोगे एव सत्य सत्य योगह्रासगसत्नताप्रीम्भगवतीस्त अवधूत चिल्लखगम चुशति गुरषु एक गणयामस चिलो मीन मुख आसी अतः सहस्रवायस्य पवृत भूत चिल्लो मस्य मुखो याम दिशाम मखो या दिशा यां दिशा कावेण ग्छति यदा चिल्ल स्वत एव सहसा मत्स्य प्रास्खलत वायस मत् प्रति गिल्ल प्रति न पुनर्यु मो भोग्यम वस्तु काका भावना चिंता योग त्र उद्ग चिंता चोगत्यागे सिद्धे शांति पुनः पश्य अर्थ एव अनर्थो बवती यूय भ्रातरो मिल्वा सुखम स्थ पर भ्रातृषुदा आदा विवादों सारे जिह्वया गात्रेहन कुरते परस्परमतिशय मैत्र किंतु गृहस्थन यदि किंचित ओदन तदा तंसा दंसी क्यों अंतरा अंतरा अगत महाशयादी प्रदर्श्य एते आया रविवार अन्दु वो आया विद्या अस्क अवकाश काल मसत्र भाद्रपा वर्षा तथा धान्य धान्यलव महाशय प्राप्स्यामः, भवस तत् अस्म्भाग्य दक्षिणेशरे आगमन सवयो विषय शुतवाणव सेमक भ्रातृ सह मिल्वा स्थतव्य मेले सत्य सर्व सुषु दृश्य सेूयते चभन न दृष्टि किं चतुर्ीये परम प्रत्येकं यदि भिन्न तान तदा भंगो तदात्राभंगो विद्या जाल तले नईक खता योगपद्यत्नों एक दिशाखला तदा बहुन होती परिणो ना दिशा डयन यत् कुर चेत न सैत् यानपी दृश्य से येसी न्यस्तकलश्यरता श्रीरामकृष्ण संसार्मकुत्म शिवस कटल ठेद अस्थ ईश्वरा मुखें मन अविचल निधात अहम चाणक्य सेनासैन अवदम संसार कर्म किन्तु काल रूप धान्य दलन कालूप्यदन दारुदंडो हस्ते पतिष्य विषय सवधानैं तेजे तक्षकीय महिला धान्य दलन धान्यलन दारूदंडीपीटका वैतुष्य सम्पादन कुरानी काचन पादन धान्य दलन दारूदंड सम्पीडयति अपरेका आलोडयति परं सा सावधाना भवति यथा धान्य दारू दारुदण्डस्य मुद्गरांशो हस्तोपरि न आपतेत इतः सुनवे स्तन्यं दत्ते अपरेण च पाणिना सिक्तधान्यानि भर्जभाजने भृजति पुनः क्रेत्रा सह लपति देयम प्राप्तव्यम अस्त दत्वा तवद ईश्वरे मनो निधा सांसारिक नाना सांसारीकनाकर्मा कर्मस परस अपेक्षत सवधान भाव्यभयरक्षा संपद्य आत्मदर्शन से ईश्वरदर्शन से उपाय साधुसंग विज्ञान न विद्या महाशय देहा किनम श्रीरामकृष्ण प्रमाण ईश्वरों दुम शक्य तपसा तत्पया ईश्वरदर्शन ऋषे आत्मसाक्षात्कार विज्ञान ईश्वर न अवगम्यते हैं कवलमेन सह अमुष मिश्र मिश्रण एक अच्छा अमुना सह एतस्य एक मिश्रणे ग्राह्य विषयाण वार्ता प्राप्य अत एक बुद्धियातर्व न बुध्य साधुसंग कर्तव्य वैद्य सहचारा नाड़ीपरीक्षा शिक्षा विद्या महाशय इदानमद श्रीरामकृष्ण तपसा प्रयोजन तदा वस्तु लाभो घटेत शास्त्रीयश्लोका कंठस्थीकरण किमें न सिद्येत सिंह वागभला मतता नविदा सवनीया ईश्वरदर्शन विषय अन्यान बोधयु न श्य पंचवर्षीय बालक संगम सुखम बोधयुम न शक्य विद्या श्रीरामकृष्ण महाशय आत्मसाक्षात्कार कथं भविमर् राखा प्रति श्रीरामकृष्ण गोपाली एक अवसरे राखाला अति प्रकोष्ठ प्राश्नाय उपवेशन प्रबंधन कुरते परम प्रकोष्ठ बहुजन भाव समाकुलित चित्तताम भावसमकुितिता श्री प्रभु इदानिम गोपाल राखालम यथा इदान गोपालया राखालालयती यहासल्य साक्षा तथा श्रीरामकृष्ण राखाल प्रति भुक्षुरे उठात कंचन भक्त प्रति राखाल कृते हिम रक्षणीय राखाल प्रति किं यान बनहूगली यासी आतपे नातव्य श्री प्रभु पुनः विद्या चरिता कुरता यात्राभिनेत्र बालक आलपतिमकृष्ण विद्यां प्रति युष्मा देवाले देश प्रसादग्रहण कथम न कार्यी अोजन कर आसत विद्या महासय सर्वे न नमता अतः पृथ्पाकस्था सर्वे अतिथिशाला न नई राखाला भोक्त उपष्ट श्री प्रभु सभक्त आलिंदे उपवश्य पुनः आलपति षड्विशरछेद यात्राभिनेता तथा संसारे साधना दर्शनस्य, ईश्वरदर्शन से आत्मसाक्षात्कार से उपाय श्रीरामकृष्ण विद्या आत्मदर्शनोपाय व्याकता कायमनोवाचाभ तदाप्य प्रयतन बहु पितया कामला रोगो जायते वस्तु पीतम सर्वपीतम रिते नान्यो वर्णों दृश्य से युष्माकतृण मध्ये ये कवल स्त्रीचरूपयी ते प्रकृतिस्वभा सिद्ध्योशी चिंतिया स्त्रीजनोचित स्वभाचारा जायेज तदवदात्रिदिव भागवत भाव पर एव विंदते मनो यदर्णेन रज्यते तर्ण जायते मनो धावक भवन वचन विद्या तहि सकृद्रजगृह प्रशणीय श्रीरामकृष्ण आं आद चितिशुद्धि त मन चेदरचिता नश्यते तर्णता उपैति पुनः संसारकर्म अभिनय च इत्ते तस्मिन निधत्से तरा तद्वत एव भविष्य